शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की स्मृति में यदुनाथ मजुमदार महापुरुष जी की बात से उन्होंने प्यार के साथ मुझे अपने पास बिठाया राखाल महाराज बहुत ही मधुरभाषी थे उनके गले का स्वर भी मधुर था उन्होंने बत्ती उठाकर मेरा मुख देखा और कहा तुम तो एकदम बच्चे हो इस कच्ची उम्र में साधु कैसे बनोगे अभी जाकर माँ के पास रहो साधु होना चाहो तो दो साल बाद होना मैं तुम्हारी जैसी उम्र में ही घर छोड़कर निकल पड़ा था हरि महाराज भी मुझे उसी तरह समझाने लगे जिससे मैं और कुछ बड़ा होकर घर से निकलूँ किंतु मैं किसी की बात से पूर्णतया सहमत न हुआ अंत में कहा तो मैं तीन दिन यहाँ रहूं सोच विचार कर कुछ निश्चय कर लूँगा इस बात को सुनकर महापुरुष जी बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने कहा यह तुम्हारी उत्तम है बहुत अच्छा तुम जहाँ तीन दिन रहकर कर्तव्य निश्चय कर लो दूसरे दिन दशहरे का स्नान पर्व था हजारों यात्री विभिन्न प्रदेशों से गंगा स्नान के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे साधुओं ने मुझे स्वामी अचलानंद जी के साथ गंगा स्नान के लिए भेज दिया महापुरुष महाराज राजा महाराज और हरि महाराज तीनों उत्तर की ओर के पक्के मकान में रहते थे सुबह शाम तीनों महात्मा तीन चार घंटे तक गंभीर ध्यान में डूबे रहते थे उस समय वह जीवित हैं या मृत समझ में नहीं आता था तीनों का रंग तरह तरल सुवर्ण के समान था पहने हुए गिरवे वस्त्र के साथ उनके शरीर का रंग मिलकर एक हो गया था मुखमंडल पर अलौकिक ब्रह्मज्योति देप्यमान थी सांसारिक कोई भी मलिनता इन्हें छू भी न सकी ये लोग श्री भगवान की मानवी लीला के साथी थे ऐसे सुंदर पुरुष मैंने अपने जीवन में पर कभी नहीं देखे मैं ये सन्यासी महापुरुष अपने हृदय देवता श्री कृष्ण देव का ध्यान करते हुए ऐसे निर्मल कांति और विमल ज्योति प्राप्त हुए हैं ये लोग बात से प्रेम से स्पर्श से और इशारे से जीव जगत का मायाबंधन छिन्न कर सकते हैं दूसरे दिन प्रातःकाल महापुरुष जी महाराज दो संदेश मिठाई हाथ में लिए मेरा नाम लेकर पुकारते हुए अपने भवन से उतरे और मेरी खोज करने लगे मैं दक्षिण की ओर कुएं के पास वाले एक छोटे कमरे में अकेला बैठा था उनकी पुकार सुनकर मैं कमरे से निकल आया कुछ आगे आने पर देखा कि वह मेरे कमरे के पास तक आ गए हैं उनमें स्निग्ध हँसी और स्नेहपूर्ण दृष्टि थी मानो माँ यसौदा है उन्हें देखते ही एक अपूर्व आनंद के स्पंदन से मेरी आँखों में आंसू आ गए उन्होंने बड़े प्रेम से अपने हाथ की दोनों मिठाइयाँ मेरे हाथ में देकर कहा खाओ मिठाई खाकर थोड़ा जल पी लो आवेग से मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया मैंने उन्हें प्रणाम करके मिठाई हाथ में ले ली श्री श्री ठाकुर कहते थे कि हम एक कदम आगे बढ़ें तो श्री भगवान दस कदम आगे आ जाते हैं यह भी मानो वैसा ही है उन्होंने स्वयं मिठाई देने के बहाने आगे बढ़कर मुझे अपना लिया मैं सदैव के लिए उनका दास बन गया इस प्रेम के दान से मैं कैसी महान गुरु कृपा थी उसमें कितनी गुरु शक्ति निहित थी उसे मैं उस समय नहीं समझ सका किंतु मेरा मन प्राण अनिर्वचनीय आनंद से भर गया मैं एकदम अभिभूत से हो गया उस दिन राजा महाराज ने दोपहर को विभिन्न अखाड़ों के साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर एक विराट भंडारे का आयोजन किया था मुक्ति तीर्थ भारत में अनादि युगों से अगणित साधु सन्यासी सर्वस्व छोड़कर परमार्थ की साधना कर गए हैं हरिद्वार कणखल मायापुरी दाक्षायणी सती की स्मृति युक्त महान तीर्थ है इस महान तीर्थ के निवासी उन साधु महात्माओं का दर्शन कर मैंने तृप्ति लाभ किया उनकी दिव्य कांति देखकर कर हृदय की ज्वाला शांत हुई आनंद से अंतर भर गया फिर अपनी दीनता की ओर देखकर मन वेदना भारा क्रांत हुआ मन में विचार आया कि बिना सर्व त्यागी हुए जीवन व्यथा है भगवान को प्राप्त करना दूर की बात है दोपहर को पूरी तरकारी रायता लड्डू आदि मिठाइयों के द्वारा साधुओं को उत्तम रूप से भोजन कराया गया वे एक स्वर से श्लोक पढ़ने लगे और आनंद से और लड्डू दीजिए और रायता दीजिए कहकर भोजन करने लगे इस प्रकार की साधु संगति बहुत ही मधुर और बहुत ही उत्साह हृदय हिदा, है तीसरे दिन महापुरुषों की अमोघ इच्छा शक्ति से मेरी बुद्धि परिवर्तित हो गई उनका आदेश ही मैंने हृदय से मान लिया देश लौट जाने का ही निश्चय किया इससे महापुरुष महाराज बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने कहा तुम्हारी यह बुद्धि उत्तम है इससे तुम्हारा कल्याण होगा तुम अभी बच्चे हो कहाँ वन में जाओगे माँ के पास जाकर रहो माँ की सेवा करो इस युग में वन में जाकर तपस्या करना बहुत कठिन है हम लोगों ने वैसा किया है इससे जानते हैं कि उसमें कितना कष्ट है तीसरे पर महाराजों को प्रणाम कर उनका शुभ आशीर्वाद शिरोधार्य कर मैं रेलवे स्टेशन की ओर चला अंगोछा छोड़ आने के कारण फिर आश्रम लौट आया उस समय राजा महाराज हरि महाराज आदि बैठे थे लौट आते देखकर बोले फिर क्या समाचार है अंगूछा छोड़ गया था जताने पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा अच्छा हुआ फिर भेंट हो गई मैं भी भक्ति से सबके श्री चरणों में प्रणाम करने लगा उन्हें छोड़कर मेरा मन आना नहीं चाहता था उनके स्नेह प्यार से मैं मुग्ध हो गया था उनमें परम आत्मीय अनुभव कर रहा था आँखें पोचते हुए केवल शरीर लेकर मैं देश की ओर रवाना हुआ हृदय मन उन्हीं के चरणों के समीप रह गए एक आश्चर्य की बात है जीवन में जितनी बार मैं मठ में गया श्री श्री महापुरुष महाराज राखाल महाराज प्रेमानंद स्वामी शारदानंद स्वामी आदि महात्माओं के पास जाकर प्रणाम करते ही मेरी मन बुद्धि विकल हो जाती थी शरीर और मन की सहज अवस्था इस ढंग से लुप्त हो जाती कि मैं अपने पूछने के सभी विषय भूल जाता था मन संशय मुक्त हो जाता था आनंद से भर उठता था मैं मठ में कम से कम पाँच छः सौ बार गया और शिषि माँ के पास भी शताधिक बार गया था प्रत्येक बार मन की वही अवस्था बनी रहती थी मैं ब्रह्म ज्ञानियों की मन शक्ति से अभिभूत हो गया था घर आकर मैंने लगातार दो स्वप्न देखे प्रथम रात को देखा मैं कलकत्ते के किसी भक्त के मकान की दुमंजिल पर बैठा हूँ हरि कीर्तन हो रहा है मैंने कई सालों तक सदगुरु लाभ के लिए दिन रात प्रयत्न किया है बहुत रोजा हूँ उस कीर्तन सभा में एक व्यक्ति ने मुझे आश्वासन देकर कहा तुम रो मत तुम्हारे ऊपर सदगुरु की कृपा हुई है इसके बाद एक दूसरी रात को मैंने स्वप्न में देखा कि महापुरुष महाराज हमारे घर के शालिग्राम ठाकुर के कमरे में ध्यान बैठे हैं इन दोनों घटनाओं को मिला मैंने समझ लिया कि महापुरुष महाराज के श्री चरणों में ही मैंने आत्मसमर्पण किया है मुझे दीक्षा मंत्र न देने पर भी स्नेह प्यार देकर उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक ग्रहण किया है 22 दिसंबर उन्नीस ईस्वी को मैंने तीसरी बार काशी के श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में महापुरुष महाराज का दर्शन किया बड़े दिन की छुट्टी में बीस दिसंबर को संध्या आरती के अनंतर मैं बेलूर मठ पहुंचा और पूजनीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया उनके असीम स्नेह में डूबकर वह रात मठ ही में बिताई मैं जब मठ में पहुंचा उस समय वह ठाकुर मंदिर में ध्यान कर रहे थे बहुत देर के बाद नीचे आकर उन्होंने मेरे मुख के सामने एक लालटेन उठाकर कहा यह तो जाना पहचाना मुख मालूम होता है इतना कहकर मुझे पीठ की ओर से जकड़कर ठुड्डी में हाथ लगा कर कहा आओ बेटा सोने का चांद और मुझे अनेक प्रकार से प्यार जताया रात को प्रसाद ग्रहण के बाद वह मुझे सुलाकर रजाई और मसहरी का प्रबंध करके ऊपर चले गए दूसरे दिन कुछ देर तक मुझे पास बैठा कर उन्होंने महापुरुष जी से कहने के लिए अनेक समाचार बताए और यह संदेशा दिया या तो महापुरुष महाराज मठ में लौट आएं या मुझे प्रेमानंद जी महाराज को वहां ले जाएं प्रेमी के बिना जीवित रहना भी कठिन है इस प्रकार की अनेक बातें बताई इन समाचारों और अनेक प्रकार के आशीर्वादों को लेकर मैं उस दिन श्री रामपुर के एक मित्र के घर गया और वहां से अपने तीन मित्रों को लेकर दूसरे दिन काशी के श्री राम अद्वैत आश्रम में पहुँचा श्री ठाकुर को प्रणाम करके महापुरुष महाराज और स्वामी तुरानंद को भी प्रणाम किया महापुरुष जी ने हम चारों के लिए आश्रम के निकट कुंडुओं का एक मकान किराए पर ले रखा था उन्होंने स्वयं हमारे साथ जाकर हमें उस मकान में पहुँचा दिया उस दिन सोमवार और एकादशी का उपवास था उन्होंने कहा तुम लोग संभवतः एकादशी का उपवास नहीं करते आज शुभ दिन में विश्वनाथ के स्थान में आए हो आ जाओ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन कर आज उपवास रहो कुछ फल और साबूदाना भिगोकर खा लेना हम लोगों ने वैसा ही किया उस समय सेवाश्रम में पूजनी हरि महाराज और स्वामी प्रग्ञानंद जी तथा अद्वैत आश्रम में महापुरुष जी चंद्र महाराज स्वामी शांतानंद जी स्वामी महेश्वरानंद जी अमेरिका के अलेग्जेंडर फेंक साहब आदि थे संध्या समय सेवाश्रम में श्री श्री राम नाम संकीर्तन हुआ महापुरुष जी स्वामी तुरानंद जी और स्वामी प्रग्ञानंद जी को पृथक आसन दिए गए अन्य साधु और हम लोग एक तरफ बैठे स्वामी वरदानंद ने जो राम नाम कीर्तन किया उसे सुनकर तथा इस साधु संगति में मन ऐसा मुग्ध हुआ कि हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब फिर घर नहीं लौटेंगे साधु संग में शिव के स्थान में ही जीवन बिता देंगे राम नाम कीर्तन समाप्त होने पर महापुरुष महाराज ने हरि महाराज से पूछा वह मुझे पहचानते हैं या नहीं तीन साल पहले हरिद्वार में भेंट हुई थी हरि महाराज बत्ती मंगाकर मेरा मुख देखते ही पहचान गए और प्रसन्न होकर बोले तुमने विवाह किया है या नहीं विवाह नहीं किया है जानकर वह प्रसन्न होकर बोले बहुत अच्छा कुंडुओं का मकान कितने दिनों के लिए किराए पर लिया है पूछने पर मैंने कहा केवल सात दिन के लिए सुनकर उन्होंने प्यार से पूछा उसके बाद कहाँ जाओगे मैं जाने नहीं दूंगा। मैं सेवाश्रम में जिस घर में रहता हूँ वहीं तुम्हारे रहने का स्थान कर दूंगा। वहीं रहोगे उनके प्यार से मेरा चित्त भर गया महामहिमान्वित पुरुष प्रवर के स्नेह से मैं अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगा